आगे टीका में कहते हैं किंच नात्र रजतम इति तो जब रजत भ्रांति होने के बाद जब फिर निषेध बुद्धि होता है किस प्रकार की बुद्धि होती है वह रजतम तो अभी कहते हैं नात्रम रजतम इति प्रतितो होदम रजतम और नात्रम रजतम अलग है न इदम रजतम इदम रजतम न कह करके वहाँ प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्देश करते हैं इदम रजतम न इदम भी प्रथमा रजतम न ये प्रथमा करते हैं और नात्रम करते हैं अत्र रजतम नास्ति तो जब इदम कहते हैं इदम रजतम न ये कौन सा अभाव को कहेगा दोनों प्रथमांत होंगे तो अन्य अभाव होगा ना अत्यंत अभाव होगा घटो दोनों समान अधिकरण होगा तो अन्य अभाव होगा तो कहेंगे घट पटो न अन्य भाव कहे और जब कहेंगे घटे पटो नास्ति अत्यंत भाव इसी प्रकार यह कहते है नात्र रजतम इति प्रती जब इस प्रकार की साधारण तो बाधक ज्ञान कहने के लिए कहते हैं कि नैदम रजतम वो तो अन्य भाव को कहता है किंतु जहाँ नात्रम रजतम इस प्रकार की प्रतीति होगी यथा रजतस्य से वहाँ स्वरूपेण पार्थिक निषेध हो विषय स्वरूप से अर्थात रजत दिखता था प्रातिभाषिक रूप से पारमार्थिक लौकिक पारमार्थिक व्यावहारिक अर्थात तो प्रतिभाषिक रजत भी नहीं है व्यावहारिक रजत तो कुछ भी नहीं था क्योंकि अनुभव होता है की रजत वहाँ न नवती ना न आसित इस प्रकार के अनुभव होने से कहते हैं स्वरूपेण पार्थिक्वेन च निषेध पूर्व पृष्ठा में कहा था वास्तविक पारमार्थिकवना का विचार नहीं स्वरूपेण ही निषेध किया जाता है क्योंकि दिखता है प्रतिभाषिक और आप निषेध करेंगे व्यवहार के ऐसे व्यधिकरण इत्यादि हो जाएगा इसलिए स्वरूपेण यहाँ तो कहते हैं स्वरूपेण भी निषेध है और पारमार्थिक अगर मानेंगे तो भी उसका भी निषेध है अर्थात कभी भी कोई नहीं कहता है कि यह कभी व्यावहारिक रजतव था इस प्रकार की भी नहीं है कहेगा व्यावहारिक रजत तो कभी भी नहीं है नहीं। इसलिए पारमार्थिकव नथा न यह नाना स्थिति किंचन यह नाना नास्ति किंचन नाना न ना अस्ति कह तो चन य सप्तमी कहा कहा प्रपंचस्य कधीकरण कहंच सी स्वेण पारिकेधो विषयः प्रपंच स्वरूप अर्थात रूपेण प्रपंच का पारिक अर्थातत्विककार की प्रपंच नहीं है अर्थात दोनों प्रकार की प्रपंच का निषेध करते हैं भिन्न विभक्तिया उपस्थापित धर्मिणी प्रतियोगिनी चाव बोधकत्व नियम से द्वारा जब धर्मी और प्रतियोगी कहा जाएगा समान विभक्ति कहा जाएगा तो अन्य अभाव को कहेगा भिन्न विभक्ति होने से संसर्गा बोधकत्व नियम संसर्गा अत्यंता भाव को ही कहेगा ये विपत्ति सिद्धत्व तब होने से जहा इस प्रकार की अर्थात अत्यंत अभाव कहा जाएगा वहा स्वरूपेण पारमार्थिकव दोनों प्रकार की निषेध ये निर्णय किया गया है अच्छा तो यहाँ इस प्रकार यह ब्राह्मणी यह कार्थ ब्रह्मणी नाना किंचन न अस्ति अर्थात स्वरूप तो से व्यावहारिक रूप से भी प्रपंच नहीं है और वास्तविक भी तो पारमार्थिक प्रपंच तो है ही नहीं अच्छा ये बामो में प्रथम पाराग्राफ का अंतिम पंक्ति में अंतिम नहीं नीचे से तृतीय पंक्ति है प्रथम पाराग्राफ का ब्रह्मणी प्रपंच व्यावहारिकाराग्राफ का तृतीय पंक्ति नीचे से बाम पार्श्व में लेफ्ट साइड में प्रथम पाराग्राफ का नीचे से तृतीय पंक्ति तो वहां कहा था ब्रह्म में प्रपंच अत्यंता भाव व्यावहारिक तो प्रपंच अत्यंता भाव व्यावहारिक से प्रपंच का अत्यंता प्रपंच में प्रमेयत्व भी आ जाएगा प्रमेयत्व भी व्यावहारिक तो प्रमेयत्व अत्यंता व्यावहारिक होगा तो फिर प्रमेयत्व व्यावहारिक कैसे होगा सिद्धांत वहां खंडन कर दिया था प्रमेयत्व अत्यंता अभाव अगर व्यावहारिक है तो प्रमेयत्व व्यावहारिक नहीं हो पाएगा एक सत्ता में विरोधी पदार्थ नहीं रह पायेंगे इसलिए प्रमेयत्व का अभाव ब्रह्म में मिलने से तो प्रमेयत्व केवल अनु नहीं होगा ये कहा था व्यावहारिक इति पक्ष प्रपंच व्यावहारिक मान करके वो विचार हुआ था और भी कहते है पारमार्थिकेण निषेध प्रपंच प्रपंच निषेध प्रपंच पार्थिक पारमार्थिक, प्रपंछ प्रपंछ प्रपंछ हो पारमार्थिक, वा। पारमार्थिक वा तो अगर होगा तो अर्थात तो ब्रह्म एक पारमार्थिक है और अत्यंता भावी और एक पारमार्थिक होगा तो पूर्व पक्षी का दोषा आएगा द्विता पति होगा दो पार्थिक सिद्धांत कह दिया था कि जो अत्यंता भाव है वो अधिकरण से भिन्न नहीं।, नहीं है नहीं, है, नहीं, है, नहीं है, एक ही हुआ पार्थिका तो अभी कहते हैं है की पारमार्थिक तो निषेद तथा तो प्रमेयत्वादे ब्रह्म रूप धर्मी न्यून सत्ताक अगर हम प्रपंच अत्यंता भाव को पारमार्थिक मान करके ब्रह्म रूप मान ले तो भी प्रमेयत्व केवल अनु नहीं होगा क्यूँकी जो प्रमेयत्व है ये तो व्यावहारिक है तो जो व्यावहारिक प्र प्रमेयत्व तो है वो धर्मी ब्रह्म के अपेक्षा न्यून सत्ता का है जो न्यून सत्ता का होगा वो ऊपर वाला सत्ता का कभी वास्तव धर्म नहीं बनेगा तो कभी सुक्ति का धर्म नहीं होगा इसी को कहते हैं प्रमेयत्वादेर ब्रह्म तो रूप धर्मी न्यून सत्ताक वो तो ब्रह्म में रहेगा ही नहीं तो नहीं रहने से ब्रह्म में उसका अत्यंता भाव प्रमेयत्व तो को व्यावहारिक मानने पर भी प्रमेयत्व तो का अत्यंता ब्रह्म में मिलेगा क्योंकि वो है ही नहीं भिन्न सत्ता को होने से तो कथम प्रमेयत्व तो केवल अनु तुम तो, प्रमेयत्वादे ब्रह्म रूप धर्म न्यून सत्ता तत्व कथम केवल अनु तो, ये प्रमेयत्व तो केवलान्वयी कैसे होगा क्योंकि ब्रह्म में रहता ही नहीं है और तत्व ब्रह्म रूप धर्म के साथ न्यून सत्ता होने से केवलान्वयी नहीं हुआ तत्वेच अर्थात तो ब्रह्म के साथ समान सत्ता का अगर हो जाएगा तो कहेंगे तो सम्ता का तो अवश्यम भावार्थ तो ब्रह्म का धर्म अगर हो तत्व ब्रह्म धर्मत्व ब्रह्म का अगर धर्म होगा ये प्रमेय तो तब तो समसत्ता का तो अवश्यम भावार क्योंकि धर्म धर्मी समान सत्ता को होना पड़ेगा भिन्न सत्ता में धर्मधर्मी नहीं होगा तत्व चर्थात ब्रह्म धर्मत्व समसत्ताक अवश्य भाव समान सत्ता का होगा फिर प्रमेयत्व का बाध कैसे होगा तो प्रमेयत्व का व्यावहारिक कहेंगे व्यावहारिक का वाद होना चाहिए तो जो व्यावहारिक होगा वो पार्थिक का कभी धर्म बनेगा ही नहीं तस्मा ब्रह्म अतिरिक्त सर्व मिथ्या केशांचित धर्म केवलान्वित कथन केवल साहस विजृंबित ब्रह्म से अतिरिक्त सब मिथ्या ऐसे कहने वाले अर्थात यहाँ सिद्धांति कह रहा है कैचित वक्ष को आप भी मानते हैं कि अभी पूर्व पक्षी नया है कि नहीं है ये तो कैचित वाले कहते हैं तो सिद्धांत कह कि, वो कह रहा है कि आप भी ब्रह्म से अतिरिक्त सब मिथ्या ऐसे मानते हैं क्योंकि अभी वेदांति है हो के कैसा चित धर्मान कहना ये केवल साहस और विजृंबित केवल अति साहस करके आप कहते हैं साहस शब्द सकारात्मक नहीं है ये सकारात्मक नहीं शाहस, गंद, है साहसिक्य, लोगों में कथन साहसिक क्रिया तो वहाँ साहसिक्य साहसिक्य अर्थात बलपूर्वक दूसरों का हानि पहुंचा देना ये कोई साधारण तो किंतु लोक में व्यवहार हो जाता है साहस किंतु तो ये नहीं है इस प्रकार साहस विजृंबित अर्थात तो ये दुष्कर्म का विजृंभ दिखाना इस प्रकार कथन करना ये दुष्कर्म है एते न ब्रह्मणी अभिधेयत्व स्थापना ब्रह्म में जैसा केवलान्वयित्व तो नहीं हो पाया ब्रह्मेयत्व केवलान्वयी नहीं बना इसी प्रकार ब्रह्म में अभिधेयत्व ये भी नहीं हो पाएगा। के वाले कहे थे प्रमेयत्व को रखने के बाद तो भी के कर रहे अभिधेय वृत्ति का विषय बनता है इस प्रकार की कहा गया था सिद्धांत तो कहता है तदेव ब्रह्मीदम यदिदम उपासनिषद यद वाचा अन्युदित न अभ्युदित अभ्युदित प्रकाशितम न अभ्युदित प्रकाशित जिस वाणी के द्वारा ये यद वाचा यद्रह्म वाचा अ प्रकाशित ये नाघ अभ्युते जिसके द्वारा वाग प्रकाशित होता है तदेव तो ब्रह्म ओव विधि उपासते उपासना का जो विषय है वो ब्रह्म नहीं ऐसा कहा था आगे के न उपनिषद में है अभिज्ञात बीजा मता यत तस् मत मत य अभिज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानता ऐसे कहाजानतम ये जो ब्रह्म है अभिज्ञात अभिज्ञात अर्थात बिजानतम अभिज्ञात अर्थात ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म को विषयत्व नहीं जानते हैं जो विषयत्व न जानते हैं उसको अभिज्ञात कह देते हैं तो यहाँ अभिज्ञातम अर्थात विषयत्व न ज्ञातम तो विषयत्व ने नहीं न ज्ञातम अर्थात ये वाणी का विषय नहीं बनता है जिसको विषयत्व ना जान लेंगे उसको शब्द से कह भी देंगे अभी ज्ञात है विषयत्व ने न ज्ञातम इसलिए वाणी का भी विषय नहीं होता है और प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व ही बिंदते वही कहना उपनिषद में आगे है प्रतिबोध विधितम बोधम बोधम प्रति साक्षीत्व विधितम बोध अर्थात जो वृत्ति ज्ञान होता है प्रत्येक वृत्ति ज्ञान का साक्षी रूप से वो जाना जाता है कोई शब्द से नहीं कहा जा सकता है तो हम कहते हैं कि घट ज्ञान हमको हुआ हमको पता चला कहेंगे घट ज्ञान आपको पता चला ये जो आप है कहते हैं यही वास्तविक साक्षी है तो इसको और कहने के लिए कोई शब्द साक्षात नहीं है जैसे घट बोल करके हम शक्तिवृत्ति से कह देते हैं ऐसा यहाँ नहीं कह पाएंगे कहते हैं प्रतिबोधि का विषय बोलता है हम वृत्ति का विषय बोलता ही ये कहा गया तो यहाँ कहते हैं कि वृत्ति का विषय साधारणतः विषय हम उसको कहते हैं जहां फलव्याप्ति माना जाता है ब्रह्म में फलव्याप्ति नहीं माना जाता है इसलिए उसको घटोपटो जैसा विषय कह देते है उसको ऐसा विषय नहीं कहते हैं वृत्ति व्याप्ति इसलिए मानते हैं कि नहीं तो अज्ञान कैसे हटेगा अज्ञान हटाने के लिए वृत्ति चाहिए वृत्ति का कार्य है अज्ञान को हटाना इत्यादि श्रुतिया ब्रह्मणी बाच्यद निषि ब्रह्म में बाच्यत्व नहीं है में, एक में उन्नीस पृष्ठा में कहा गया था ग्रंथकृता था ये जो द्वितीय पैराग्राफ का एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नाइन्थ पंक्ति वाच्य तो ग्रंथकृता वक्ष्यमाण ऐसा तो कहा था ये पंक्ति का अंतिम है नाइन्थ पंक्ति का द्वितीय पैराग्राफ का नाइन्थ पंक्ति तो बाच्य वहां कैचित वाले कहते हैं ब्रह्म में बाच्य तो है ऐसे ग्रंथकार स्वयं कहेंगे तो बाच्य तो है जहाँ ग्रंथकार कहेंगे बोलकर के कह है। रहे हैं वहां ग्रंथकार नहीं कह रहे हैं ब्रह्म में बाच्य तो है ग्रंथकार कह रहे महावाक्य से जो हम कहते हैं कि लक्षणावृत्ति के द्वारा ऐक्य ज्ञान कराया जाता है वहाँ कहते हैं कि वो शक्ति वृद्धि से भी ज्ञान कराया जा सकता है शक्तिवृत्ति से अर्थात कहने का तात्पर्य कि लक्षण को आश्रय नहीं करके दोनों विशेष्य में ऐक्य सीधा हो सकता है जब हम जीव और ईश्वर में ऐक्य बोल करके महावाक्य के द्वारा कहते हैं वहां जीव पद से विशेषण प्रधान लेकर के जीवत्व प्रधान लेते हैं और ईश्वर कहने से ईश्वर प्रधान लेते हैं ये जीवत्व ईश्वरत्व तो ये दोनों विशेषण है तो विशेषण में अगर प्राधान्य डालेंगे ऐक्य होगा विशेष्य अंश में तो आपको लक्षण करना पड़ेगा साधारण तो ये प्रक्रिया देते हैं भाग त्याग लक्षण करके और विशेषण अंश को हटा करके विशेष्य अंश से करना ग्रंथकार कहेंगे कि आप विशेषण अंश को क्यू प्राधान दे करके ले रहे हैं आपको विशेष अंश लेना चाहिए उसे तो सीधा ऐक्य होगा दोनों का जो विशेष अंश है चैतन्य कहेंगे विशेष अंश हम लेंगे कैसे कहेंगे तात्पर्य को देख क्योंकि वक्ता क्या कहना चाहता है तो तात्पर्य देखकर के लेंगे तो जैसे कहा जाता है कि भोजन प्रकरण में संधव मानय कहने से वो लवण लाएगा क्या यहाँ लक्षणाभति किया जाता है नहीं किया जाता है तो तात्पर्य से सीधा लाए इसी प्रकार की जब जीव और ब्रह्म में ऐक्य कहा जाता है तात्पर्य यहाँ विशेष अंश में है आप विशेषण अंश को ले करके लक्षणा करते हैं क्या जरूरत है विशेषण अंश में तो तात्पर्य नहीं है क्योंकि उसमें तो ऐक्य होगा नहीं इसलिए विशेष अंश को लेना है ग्रंथकार ऐसे कहेंगे विशेष अंश को लेने से ऐक्य हो जाएगा ग्रंथकार वह नहीं कहेंगे विशेष अंश जो चैतन्य उसको शक्तिवृत्ति से अथवा बातचीत तो उसमें आ जाएगा ऐसा वह नहीं कहेंगे इसको यहां करता ग्रंथ कृता तत्र वाच्य तोम इतना केचित वालों का उदाहरण करते हैं ये केचित वाले कहते हैं इति भ्रमितव्यम यहाँ अभी सिद्धांति पक्ष कहते हैं कि नच ग्रंथकृता तत्र वाच्य तोम इतना इन्वर्टेड में रहेगा इस वाक्यांश के द्वारा न भ्रमितव्यम ये भ्रम में डालने वाले वाक्य है इसके द्वारा भ्रम में नहीं पढ़ना है क्यूँ लक्षणम बिना सत्याअपी महावाक्यन अखंडाथो बोधय शक्य पर ग्रंथ से आगे जो ग्रंथ जिसको वो केचित वाले परामर्श करते हैं वो ग्रंथ का तात्पर्य क्या है लक्षणम बिना सत्या अहावाक्यन अखंडार्थो बोधय शक्य थे इस प्रकार के तात्पर्य ज्ञान के आधार पर उत्तर ग्रंथ से ब्रह्मी बाच्य उत्तर ग्रंथ पृष्ठा वन 163 थ्री एक सौ तिरसठ में आएगा विचार उत्तर ग्रंथ से ब्रह्मी बाच्य पर तो अभावः वो जो ग्रंथ आगे कहेंगे कि शक्ति वृत्ति से ऐक्य का कथन हो सकता है इसके द्वारा वो नहीं कह रहे की ब्रह्म में मतलब बाच्यत्व रहेगा ये नहीं है ये करेंगे वहां वो कहेंगे तात्पर्य के आधार पर विशेष में ज्ञान कराया जा सकता है ये खाली यही हैं कि इसको दूसरे लोग इतना स्वीकार नहीं करते आप विशेष्य अंश में ऐक्य कहेंगे तात्पर्य के आधार पर तो जब हम विशेषण में प्राधान्य डाल करके विशेष्य में फिर जाते हैं लक्षणा करके लक्षणा क्यों करते हैं लक्षण का बीज क्या है तात्पर्य अनुपति तो तात्पर्य का ज्ञान अगर हो जाएगा तो फिर और मतलब तात्पर्य का ज्ञान अगर उसमें घटेगा तब तो, तो आगे और लक्षणा क्यों जरूरत है कहेंगे तात्पर्य नहीं घटा है बोल करके तो लक्षणा जा रहे हैं तो आप अगर कहेंगे की हमको तात्पर्य ज्ञान से हो गया विशेष का ज्ञान हो गया यही तो लक्षण है एक में विशेषण में जाने से तात्पर्य नहीं बन रहा है इसलिए हम लक्षणा करके विशेष में जा रहे हैं आप को कहेंगे कि तात्पर्य को देखने से विशेषण में नहीं घट रहा है इसलिए तात्पर्य का आधार पर हम विशेष को ले रहे हैं कहते यही तो लक्षणा है तात्पर्य के आधार पर विशेषण को नहीं लेकर विशेष को लेना यही नाम है तो लक्षण आप कहते हैं कि तात्पर्य के आधार पर हम विशेषज्ञ लेंगे इसी का नाम तो है तो भागवत्याण इसलिए दूसरे लोग इसको इतना ग्रहण नहीं करते ये बात इसलिए सभी अर्थात तो जितने आचार्य भारत आचार्य इत्यादि ये लोग सब लक्षणावृत्ति ही माने हैं सभी लोग मतलब बृहद प्रस्थान वाले भी सभी लोग महावाक्य में लक्षणावृत्ति माने हैं सत्यवृत्ति कोई नहीं मानते ये कहे है ये ग्रंथ अच्छा और दूसरा है यद्यपि व्यतिरेक अनुमान उपपादनम जो आप व्यतिरेकी को अनुमान बोल करके की सिद्ध किए है तदपि असंगतम ये ठीक नहीं है तो ग्रंथकार मतलब टीकाकार कह रहे हैं कि हम लोग अर्थापति मानते हैं अर्थापति वादियों को अगर तद आवश्यक तद अर्थात व्यतिरिक्क अनुमान अगर अर्थापति मानने वाले को भी व्यतिरिक्क अनुमान का आवश्यक होगा तब तद बाद व्यतरिक अनुमान मानने वालों को न्यायिकों को भी अर्थापति मानना पड़ेगा हम कहते हैं कि व्यक्त अर्थापति से कार्य सिद्ध होगा व्यक्ति अनुमान क्यों मानेंगे आप कहते हैं कि नहीं अर्थापति मानने वालों को भी व्यक्ति अनुमान जरूरत है तो फिर जो लोग व्यक्ति अनुमान मानते हैं उनको भी अर्थापति जरूरत पड़ना चाहिए तो वो लोग तो उसको नहीं मानते है ये दोष दिखाए यू प्रत्यक्षर यथा पृथक प्राण्यम तथा अर्थापते पूर्व पृष्ठा में अंतिम पंक्ति में ये बात कहते हैं पूर्व पृष्ठा अर्थात ११९ सौ उसका अंतिम पंक्ति में था नीचे से तृतीय पंक्ति में जाना मेहती अन्व्यवसायात तो प्रत्यक्ष शब्द हो पृथक प्राण्यम अनुमिति का सामग्री रहने पर भी अनुमिति नहीं हो करके प्रत्यक्ष होता है अथवा शब्द होता है इसलिए प्रत्यक्ष और शब्द ये सब अनुमान में अंतर्भाव नहीं हो जाते हैं सामग्री रहने पर अनुमान ही होगा ऐसा कोई नियम नहीं है इसलिए प्रत्यक्ष और शब्द ये सब अनुमान में अंतर्भाव नहीं हुआ जैसे प्रत्यक्ष शब्द अनुमान में अंतर्भाव नहीं होता है इसी प्रकार अर्थापति भी अनुमान में अंतर्भाव नहीं होगा क्यों hmm? प्रत्यक्ष शब्द क्यों अनुमान में अंतर्भाव नहीं होगा वहां कहते हैं कि उसका सामग्री अलग है प्रत्यक्ष का सामग्री अलग है शब्द का सामग्री अलग है अनुमान से इनका सामग्री अलग होने से ये सब अलग अलग, अलग प्रमाण माना जाएगा फिर कहा किसी प्रमाण से उनको ज्ञान हुआ कहीं जैसे अनुव्यवसाय उसी से निर्णय होगा हमको कौन सा प्रमाण से ज्ञान हुआ तो वहां कहा था इसी प्रकार आगे पूर्व पक्षी कहा गया था कि तथा उसी प्रकार की अर्थापति भी अंतिम पंक्ति था तथा धूम से अर्थापति विधया प्रामाण्यम इति तुल्यम क्यों उसका ऊपर पंक्ति न था बनिक जानो अनंतरम धूमे न बिहि इति अदा अनुव्यवसाय जब इस प्रकार के अनुव्यवसाय होगा अर्थापति भी होता है तो पूर्व यहाँ केचित वाले कहते हैं जैसे शब्द प्रत्यक्ष पृथक प्रामाण्य अनुमान के अपेक्षा इसी प्रकार अर्थापति भी पृथक प्रामाण्य सब क्यों अनुव्यवसाय के आधार पर कहा था इसको भी खंडन करना है यतु प्रत्यक्ष शब्द यथा पृथक प्रामाण्यम तथा अर्थापर इत्यादि यतु यू उत्तम तदपि न ये नहीं होगा व्यतिरिक व्याप्तेर एव अर्थापति प्रमाणत्वेन जैसा प्रत्यक्ष और शब्द अनुमान से भिन्न प्रमाण क्यों उनका सामग्री अलग है वाले कहते इसी प्रकार अर्थापत्ति भी अनुवान से अलग प्रमाण है क्योंकि उसका सामग्री अलग होगा अनुव्यवसाय अलग आता है वहां सामग्री भिन्न शब्द नहीं कहा था तो प्रत्यक्ष और शब्द के लिए सामग्री भिन्न कहा था अनुमिति <laughs> से तो सामग्री भिन्न होने से पृथक प्रमाण प्रत्यक्ष शब्द अनुमान में अंतर्भाव नहीं होगा और इसी प्रकार की क्यों कहाता है कि अनुव्यवसाय होता है सामग्री भिन्न अनुव्यवसाय होता है और इसी प्रकार अर्थापत्ति भी भिन्न प्रमाण क्यों अनुव्यवसाय अलग है वहां सामग्री भिन्न नहीं कहा था सिद्धांत इसी को कहता है यहाँ व्यतिरिक्त व्याप्तेर एव अर्थापति प्रमाण त्वेन द्वय सामग्री भेद अभावे नब्द और प्रत्यक्ष जैसे भिन्न हुए अनुमान से अर्थापति भी ऐसे हो जाएगा शब्द भिन्न में तो सामग्री भिन्न है अर्थापति में सामग्री भिन्न नहीं है खाली अनुव्यवसाय हो जाने से इसको अलग प्रमाण कह देंगे ये नहीं है सिद्धांत कहते है कि वैषम्य क्योंकि सामग्री भेद अभाव है इसलिए प्रत्यक्ष शब्द को दृष्टांत दिखा करके अर्थापति को भी अलग कर लेंगे ये नहीं कर पाएंगे वैषम्या तो इसलिए अर्थात तो अर्थापति और व्यतिरिक व्याप्ति ये दोनों जिसको व्यतिरिक व्याप्ति कहते हैं वही अर्थापति प्रमाण है इसलिए दोनों अलग नहीं हो पाएंगे तथाच व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञाने यत्र बन्ध्यादि तत्र कल्पयामि व्यतिरकमी इत्याकसा उपलब्ध तत्क अर्थापत्तिरेव न तु तस्य अनुमिति तुम्हति व्यतिरेक ज्ञान होने से जहाँ तत्र बन्धिम कल्पयामी इसी प्रकार की अनुव्यवसाय होता है बन्धिम अनुविन वहां नहीं होता है व्यक्ति व्याप्ति के बाद जहां बनि का ज्ञान होता है वहां सर्वदा अनुव्यवसाय इस प्रकार आता है कि बन्धिम कल्पयामी कभी वहां अनुव्यवसाय नहीं आता कि बनहिम अनुविनमी सिद्धांत कह रहा है इसलिए व्यक्ति व्याप्ति को अनुमिति का हेतु नहीं माना जाएगा ये तो अर्थापत्ति क्या इत्यावसाय उपलम्बात इस प्रकार की अनुव्यवसाय होता है अनुव्यवसाय किस प्रकार की हुआ बनी कल्पया अनुव्यवसाय होने से ही अर्थापत्ति है तत्कर्ति नुम तस्मित अहेतुत्व त्यतिरिक व्याप्ति है बेत्रे... अच्छा व्यक्ति व्याप्ति ज्ञान नहीं तो व्यतिरिक व्याप्ति कहने से तस्या होना चाहिए ना ऊपर में दिया ना तथा व्यतिरिक व्याप्ति ज्ञान तो ज्ञान होने से कंजलिंग दिया तस्य अनुमिति और हेतुत्वाद व्यति व्याप्ति ज्ञान अनुमिति का हेतु नहीं था अच्छा यद तु ये बाम पार्श्व में लेफ्ट साइड में कहा था कहा हम अनुय व्याप्ति कहेंगे कहा व्यतिरिक व्यतिरिकी कहेंगे, कहेंगे वो सबके लिए निमित्त दे दिया था अभी उसका खंडन करना है यतु तु व्यतिरेक सहचार मात्र ज्ञान जन्य अन्वय व्याप्ति धीर यत्र अनुमिति हेतु व्यतिरेक सहचार से अन्वय व्याप्ति हो करके आगे अनुमति हुआ उसको व्यतिरेकी कहा जाएगा अन्य व्याप्ति से अन्वय सहचार से अन्वय व्याप्ति आएगा तो अन्वयी कहेंगे व्यतिरिकार से अन्वय व्याप्ति आएगा तो ही कहेंगे और अन्व्य सहचार होगा तो अन्वय व्याप्ति ही होगा और व्यतिरकर्शन से व्यतिरेक चाहिए व्य हो गया व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान जनकताया tällまた. <fishing> <iques> <म्यों> जैसे अन्वय सहचार दर्शन होने से अन्वय व्याप्ति होता है ऐसे का व्यतिरिकार दर्शन होने से व्याप्ति ज्ञान ही होगा व्यतरिकार से अन्वय व्याप्ति ज्ञान नहीं हो जाएगा जैसे उदयनाचार्य हैं तो ऐसे नहीं होता वेदांतिक कहते हैं है का व्याप्ति ज्ञान जनकताया सर्वलोक अनुभव सिद्धतया तो सभी लोग इसी को स्वीकार करते है तद विरुद्ध कार्य कारण भाव वर्णना अनौचित्या अब व्यतिरक सहचार से अन्वय व्याप्ति करना ये सब अनुचित उचित नहीं है तथा क्या सिद्ध हुआ नास्ति नर्थपति व्यतिरिक्त व्यतिर अर्थपति से भिन्न कोई व्यतिरेक नहीं है ही है। व्यतिरि का खंडन हो जाने से तय व्यतिरिकुक्त अच्छा अनुमान का अन्वय व्यतिरिक रूप भी नहीं रहेगा क्योंकि ही नहीं रहा तस्मा अनुमानम अन्वय रूप एवं सुष्टुप्तमूलकृत अनुमानम केवल रूप ही है अन्यथा अपसिद्धांत तो अगर आप इस प्रकार नहीं मानेंगे तो अपसिद्धांत तो ये के अप सिद्धांत तो दे रहा है नए को अप नहीं दे पाएगा एक तो कहेंगे हम नहीं मानेंगे इस <tip> अभी केचित वाले कहेंगे सांप्रदायिक और अनुमान कभी कभी हुआ है ये ग्रंथ अनुपन्यासत सांप्रदायिक ग्रंथ में कहीं भी केवल अनु केवल व्यति व्यक्ति अनुमान नहीं है कैसे नहीं है कौन सा ग्रंथ में ये केवल व्यति चित चुकी में है और दूसरी चीज में तो भरा हुआ है केवल की है तो इसलिए कहते हैं क्वचित प्रयोग वस्तु परम तो अनुसार है द्रष्टव्य आस्था तावत जहाँ दिया गया वहां पूर्व पक्षी तो उनका शास्त्र के अनुसार उनको अनुमान दिया गया ये तो वेदांत होगा अपने दर्शन के अनुसार व्यति नहीं है इस प्रकार ये कहे है टीकाकर ऐसा तो अन्यत्र पंक्ति नहीं है है अर्थात मूलकार को समर्थन के लिए कहें इस प्रकार अंतिम तो में ये टीकाकार कहते हैं कि उनका पुत्र मूलकार को खंडन कर दिए थे हमने इसको सुधार कर दिया फिर तो इसलिए मूलकार को समर्थन करके ये बात करते हैं क्या ये शर्मा दत्त शर्मा के नाम है आगे हैं आभा अनुम दो प्रकार के तर्क संग्रह जैसा है मूल में कहते हैं ये मूल मूल में में में दो तनुम स्वाध स्वां तो उतमे स्वनुमित के लिए और पार्थ न्याय साध्यम न्याय अर्थात पंचावय वाक्य इसको सब टीका देते हैं तत्र तत्र अर्थात द्विविधे दो प्रकार के अनुमान के बीच में स्वार्थम स्व विवाद गोचरार्थ साधकम् स्वयं को जहाँ विवाद विवाद तथा संशय स्वयं जहाँ संशय करके उसका सिद्ध करता है अनुमान से ये उत्तम है वो अनुमान कह दिया गया तो अनुमान अर्थात जो ग्रहणकालीन व्याप्ति ज्ञान यही तो अनुमान है अदर्शन सती सहचार दर्शनेन जो दर्शन गोति होता है इति निरुक्त निरुक्त व्याप्तेर व्याप्ति का जो ज्ञान ये व्याप्ति का लक्षण कह दिया था वह सकल सकल ने अशेष साध्य आश्रया साधन सामना साधन अशेष साधना श्रेयाद निरुक्त व्याप्ते यही अनुमान हो गया इसमें व्यविचार का अदर्शन होना चाहिए सहचार का दर्शन होना चाहिए तो ये कितने बार भूय एक बार इसमें कोई आग्रह नहीं है और परार्थन तु पर विवाद विषय अर्थ साधकत्व पर, सा, पर का विवाद संशय जिसको होता है ऐसे अर्थ का साधक न्याय साध्यम न्याय साध्यम टीका में कहता है न्याय प्रयोज्यम न्याय न प्रयोज्य न्याय शब्दी में कहे न्याय शब्द न्याय क्या है भाष्य मूल कहते हैं है अवयव समुदाय अवयव का समुदाय ये अवयव क्या है टीका में कहते हैं न्याय नाम वक्ष्यमाण अवय घटित वाक्य अवयव समुदाय वक्ष्यमाण अवय आगे कहेंगे सब एक एक करके अवयव तद वाक्यम पांच अवयव वाला वाक्य तो एक ही है इसलिए उसका अवयव कहते हैं पंच अवयव अवय वक्ष्यमाण वाक्य घटित अवयव घटित वाक्यम अवय समुदाय वाक्य का तथा तो च इसको दिखाते हैं अनुमान प्रयोजक वाक्यार्थ ज्ञान जनक वाक्यत्व न्यायत्म अनुमान का प्रयोजक जो वाक्यार्थ ज्ञान वाक्यार्थ अर्थात एक वाक्य है उसका मतलब अवय समूह है वाक्यार्थ जनक जो वाक्य होगा पदार्थ जनक पद होता है इस प्रकार वाक्यार्थ जनक जो वाक्य होगा उसी वाक्य को ही न्याय कहा जाएगा वाक्यत्व न्यायत्म ये वाक्य क्या करेगा वाक्यर्थ ज्ञान का जनक होगा <नॉ infinity> वो वाक्यर्थ ज्ञान क्या काम का है अनुमान का प्रयोजक तो अनुमान से प्रयोजकम यद वाक्यर्थ ज्ञानम कर्म धारा है तो वो कौन है कहते वाक्य तो उस वाक्य को न्याय कहा जाएगा तादृश न्याय जन्य ज्ञान प्रयोजन व्याप्तिक ज्ञानम परार्थानुमान इतृश न्याय जन्य न्याय अर्थात वाक्य पंचाव वाक्य उससे जन्य हुआ जो ज्ञान वो ज्ञाने न प्रयोज्यम वो ज्ञान से क्या प्रयोज्य क्या होगा कहते हैं व्याप्ति ज्ञान इसी व्याप्ति ज्ञान को ही परार्थ अनुमान कहा जाएगा अवयवाश्य कति इति अपेक्षा अवेवा कितना मूल में कहते हैं अवयवाच त्रय एवं प्रसिद्धा नया कि कितना कहेंगे पंचावय कहते हैं कहते त्रय एवं प्रसिद्धा क्या है कहते है? हैं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण रूप प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात यो यो वन यो यो धूमवान सव्यमान यथा मानसम बस तीन कह देने से हो जाएगा अथवा उदाहरण उपनय निगमन अर्थात पहले कहेंगे यो यो धूमवान सव्यमान यथा मानसम अयम पर्वतस तथा तस्मात् इतना कह देंगे और प्रतिज्ञा और हेतु ये दोनों वाक्य नहीं कहेंगे न तो पंचावय रूपा पांच वाला नहीं है अवयव त्रय व्यक्ति पक्ष धर्म उपदर्शन संभव अधिक अवयव द्वयस्य अवय तीन अवयव के द्वारा व्यक्ति और पक्ष धर्मता हो जाएगा तो इसी से ही अनुमान हो जाएगा तो और अधिक कहने का जरुरत नहीं बौद्ध लोग तो कहते हैं तीन क्यों कहते हैं तो दो कहने से हो जाएगा कहते य तत्कम संतश्च में भावा तो दो पदार्थ तो कह देंगे तो अर्थात तो केवल दृष्टान्त तो कह के दिए और प्रतिज्ञा वाक्य कह देंगे तो यथ सत तत्णिकम इतना वो प्रतिज्ञा वाक्य कहे इसके अंदर में भी वो व्याप्ति का आधार कह दें और संतश्च इमे भावा कहकर दृष्टांत दिखा दिए तो इतना सही हो जाएगा जो सत्य है वो क्षणिक है ये जितने भाव पदार्थ है सब सत्य है सब सत है तो फिर तो प्रतिज्ञा वाक्य इसमें क्या है जितने भाव पदार्थ है सब सत है जितने सत है सब क्षणिक है अब बाकी आगे निकालेंगे जितने सत है सब क्षणिक है ये सब भाव पदार्थ सत्य है इसलिए क्या होगा ये तो सब क्षणिक होगा आपका प्रतिज्ञा वाक्य बनेगा इदम सर्वम क्षणिकम ये प्रतिज्ञा वाक्य आप सब बना लेंगे तो प्रतिज्ञा हो गया आगे व्याप्ती हो गया उदाहरण हो गया आगे, आगे, आगे आपका हो जाएगा वो को भी वो हटा देते हैं है तो वो भी कहने का जरूरत नहीं है उनका दो अवयवों से कार्य होगा इसलिए ये, ये कुमारी श्लोक है ये, लिख लीजिए इसका तत्र पंचत के, के। चित्र हिंदी में है हाँ हाँ ये अंतिम दिया, दिया है दिया है तत्र तय के अच्छा केचित, ना द्वयम् तत्र द्वयम् अन्ये दया त्रयम् अच्छा थोड़ा अलग चलेगा उदाह अच्छा उदाह उदाहरण तो हो गया उदाहरण पर्यंत इतना ही रहेगा ना अगर छ होने से अधिक हो गया यद बोधा हरणाधिकम यदा अधिकम ये चकार अधिक है उसको काट दीजिए उदाहरण पर्यंत यद बोधा हरणाधिकम उत्तरार्ध तो ऐसे ही है पूर्वार्ध पाठ चलेगा तत्र पंचतम के चित के द्वय वयम त्रय केचित देश अच्छा तत्र तम के दो बार केचित था ठीक है ये अच्छा है एक बार केचित है अन्य दयाम त्रय चलेगा नया एक वाला दोगे बौद्ध वाले वयम त्रयम ये मीमांसा के लोग कहते हैं इसलिए भट्ट वादे के सकते लो हम लोग तो तीन मानते हैं उदाहरण पर्यंत मानिए अथवा उदाहरण आदि उदाहरण पर्यंत लेने से प्रतिज्ञा हेतु तो उदाहरण उदाहरण आदि कहने से उदाहरण उपनिगम कि मानसिका पंचतम न्यायिका दौध वयम मीमांस का अन्य बौद्ध वीमांस का कहते हैं और ये जो वेदांती ये व्यवहारे तो भट्ट नय भट्ट से नय नय अर्थात तो वेदांती लोग व्यवहार जगत में कुमारला भट्ट जो कहते हैं वही सब मीमांस का बात मान लेते हैं। तो है तात्विक अर्थात दर्शन दृष्टि से भिन्न है व्यवहार दृष्टि से समान है आगे कहते हैं साध्यता साध्य विषयता छूट गया ठीक है मैं अंतिम पंक्ति में है 122 साध्यता साध्य विषयता हैोध अजनक सति प्रकृत पक्षे प्रकृत साध्य बोध जनक जनक महावाक्य देशत्व प्रतिज्ञा अवयत्व साध्यता अवच्छेद अवच्छिन्न साध्य सकल विषयता से विलक्षण विषयता को बोध का, का अजनक अर्थात तो विलक्षण विषयता बोध अजनक अर्थात तो उसी को ही कराएगा किसको कराएगा साध्यता अवच्छेद का अवचिन्न साध्य को कराएगा अजनक सती प्रकृत पक्ष प्रकृत साध्य बोध जनक महावाक्य का एक उदेश महावाक्य तीन अवय पांच अवय जो भी माने उसका एक आदेश एक लक्षण लिख दिए ठीक <laughs> है टीका पढ़ते हैं तो कुछ तो बुद्धि थोड़ा सूक्ष्म होना चाहिए इसलिए लेते हैं लिखते है। ये प्रतिज्ञा अवय तुम अच्छा आगे यथा पर्वतो बनी इत्यादि आगे कहते हैं साध्यता अवचिन्न साध्य अवच्छेद स्वार्थक साध्यता अवच्छेद अवचिन्न साध्य उस साध्य से स्वार्थो अन्वित साध्य से अन्य स्वार्थ यश्यश अर्थात वही हेतु है, तो है। साध्य के साथ उसका स्वार्थ अन्य है अगर तो साध्य नहीं है तो ये नहीं रह पाएगा इसलिए ऐसे स्वार्थक तो वो कौन हो गया देश अर्थात महावाक्य एक, तो महा एक हेतु अवय तुम ये हेतु हो गया यथा धूमाद का अवच्छिन्न साध्य अन्य स्वार्थकत्वम तो रहेगा सकल साध्य के साथ सकल बने के साथ इसका स्वार्थ रहेगा महावाक्य महावाक्य पंचावय यहाँ ये ना, ये अनुमान्त तो महावाक्य नहीं साध्य बोधक जनक महावाक्य कते अनुभाव को साधन बत्ता बत्ता बत्ता साधन हेतु है हे तो हेतु मत जो होगा तत्प्रयुक्त तो तो साध्य बत्ता साध्यवान होगा यो यो हेतुमान स साध्यवान इसी प्रकार की अनुभाव ज्ञान कराने वाला उक्त अवय ये उदाहरण अवयत्व यो यो हेतुमान स सा साध्यवान इस प्रकार की जो कहेगा उसको उदाहरण कहा जाएगा यथा यो धूमवान अग्निमान यथा महानस महानसम नपुंस को होता है ना महानसम यथा महानस इत्यादि दिया यथा महानस दिया न महानसम होना चाहिए है ना वो तो महानसम नहीं होना आगे ये है महानसम इत्यादि फिर करना चाहिए था किंतु तो संभव तो ये अर्धर चादी गण में आएगा तो फिर वही लिंग हो सकता है अगर होगा तो इत्यादि कैसे उदाहरण वाला साधन प्रयुक्त साधन प्रयुक्त साध्य बता का अनु अनुभव कराने वाला जो जो साधन वाला होगा उसमें साधन रहेगा जो जो होगा वो वो साध्य वाला होगा ऐसा अनुभव कराने वाला जो दृष्टांत तो है, तो यो धूमवान वाक्यूमानी मी इसको कहेंगे साधन बता प्रयुक्त साध्य बता अर्थात हमको साधन बता का ज्ञान होने से साध्य बता का हम इसको निश्चय करते हैं इसी प्रकार के प्रकृता उदाहरणों उपदर्शित व्याप्ति विशिष्ट पक्ष्य बोध का बोध जनक न्यायिक देशतम उपनयवाय उपनयवायवतम प्रकृता उदाहरण से उपदर्शित ज्ञात हुआ जब व्याप्ति वो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष्य व्याप्ति विशिष्ट पक्ष्य बोध का जनक व्याप्ति विशिष्ट पक्ष्य बोध का जनक व्यापति विशिष्ट पक्ष अच्छा अच्छा अच्छा व्याप्ति विशिष्ट हेतुमान पक्ष को व्याप्ति विशिष्ट पक्ष को भी नहीं होता अच्छा यो यो हो मान इस प्रकार की कहने से अभी व्याप्ति विशिष्ट पक्ष हुआ यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन कहेंगे तो व्यापति विशिष्ट धूमो हुआ अगर आप कहेंगे यो यो धूम वन स वही मान बन्ही मान को आप व्याप्ति विशिष्ट करवाते हैं अभी आप धूम को व्याप्ति विशिष्ट इस प्रकार नहीं करते मतलब तद तो अधिकरण को ले रहे हैं इसलिए कह दिया वाक्य क्या व्याप्ति विशिष्ट पक्ष्य प्रकृत उदाहरण उपदर्शित व्याप्ति विशिष्ट पक्ष्य धूम बत्व है पक्ष में धूम नहीं है तो धूम बत्व होने से व्याप्ति विशिष्ट पक्ष हो गया पक्ष बोधक जनक न्यायक देशनय वाक्य बोध तो बोध बोध बोध जनक अच्छा यथा बन्ही व्याप्य च अयम देखिए यहाँ किन्तु तो बन्ही व्याप्य धूम धुण। अच्छा धूमवान कहना न पक्ष को दिया धूमवान ठीक है तथा च वा बन्ही व्याप्य धूमवान चय अथवा बनि व्याप्य धूमवान के स्थान पर लिखते हैं तथा जैसे महान रसम तो तथा तथा का अर्थ व्याप्य धूमवान और व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म हेतु ज्ञाप्य साध्य विशिष्ट पक्ष बोधक न्यायक देश धर्म व्याप्ति से विशिष्ट हुआ पक्ष धर्म वही हुआ हेतु तद ज्ञाप्य साध्य विशिष्ट पक्ष ऐसे बोध जो कराएगा बोध का न्याय कैसत्व इसको निगमन कहेंगे पहले लिख दे व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म पहले लिखते थे व्याप्ति विशिष्ट पक्ष अभी व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म वो हो गया हेतु उससे ज्ञाप्य हो गया साध्य विशिष्ट पक्ष <coughs> ठीक है बोधक न्यायक देश हुआ निगमन वाक्य अथवा बोधक न्यायक देशत्व वक्षण कहकर के दूसरा लक्षण कहते हैं क्यों कहते हैं प्रथम लक्षण में कुछ अरुचि हुआ असुरस हुआ तो ये क्यों दूसरा लक्षण कहते हैं दूसरा लक्षण है तादृश साध्य बोधक न्यायक देशत्व तो पहले क्या कहा था साध्य विशिष्ट पक्ष बोधक ये वेदांति लोग साध्य विशिष्ट पक्षीय अनुमिति का फल नहीं मानते हैं कहते हैं पक्ष तो प्रत्यक्ष हो रहा है इसलिए केवल साध्य का ही अनुमिति किया जा रहा है इसलिए प्रथम पक्ष से वेदांतियों का अचि रहेगा साध्य विशिष्ट पक्षीय बोधक ये नहीं है निगमन इसलिए कहते हैं साध्य बोधक न्याय साध्य को केवल बोधन कराएगा वही अनुमति है तादृश साध्यबोधक न्याय कहने से ननु नज्ञा हेतु उपनय निगमन रूप इति पदता पांच अवयव ऐसे कहने वाले न्यायिका पक्ष अनादृत उसको ग्रहण नहीं करके अदोरमीमसा पक्ष त्रयावय मानना इसमें को हेतु क्यों मानते हैं तो उसके लिए मूलों में कह दिया दें अवयवत्र व्याप्ति पक्ष धर्म तीन संभव अधिक अवयद्वय से व्यर्थत् नहीं माने ठीक मानने तथा नथाच प्रथम पक्ष उपनय निगमन कृत्यम प्रथम पक्ष में अर्थात जिस पक्ष में हम प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण मानेंगे तो उस पक्ष में दो जो आप छोड़ दिए निगमन और उपनय और निगमन इनका कार्य कैसे चलेगा तो कहते हैं प्रथम पक्ष उपनय निगमन कृत्यम कृत्यम अर्था कार्यम तो उनका जो कार्य है विभाषा कृ वृषोह तो कृ से अगर नियत करेंगे क्या बनेगा कार्य तो इसलिए कृत्य बनाने के लिए क्या पोता पो है तो क्य पुनः रहने विकल्प से क्य होगा क्यों तो निगमन कृत्यम तो ये जो उपनय और निगमन का जो कार्य है वो हेतु प्रतिज्ञा व्याम प्रथम पक्ष में हो जाएगा हेतु और प्रतिज्ञा में ये दोनों आ जाएगा और द्वितीय पक्ष द्वितीय पक्ष में हेतु और प्रतिज्ञा को नहीं ले रहे हैं उनका जो कृत्य है कार्य है ताभ्याम ताभ्यामय निगमन से हो जाएगा से से अनुमित उपयोगी ज्ञान सर्वावय कृत्यम अनुमिति उपयोगी ज्ञान इतना ही हमको अवयव से चाहिए अगर वो तीन से ही हो जाता है हमको पांच लेना क्या जरूरत है इसी कहते हैं अनुमिति उपयोगी ज्ञानमच सर्वेशा अवयवाम कृत्यम कार्यम वो का कार्य वही है अनुमिति उपयोगी ज्ञान कराना अगर तीन से हो जाएगा तो क्यों अधिक लेना है ठीक है ये अधूरो मीमांसकों का, का कार्य क्या है वो अधिक तो वेदांति लोग जब उनके साथ विवाद करते हैं, उनको है उनको अधोर मीमांसा को कहते हैं कर्म मीमांसा कहते हैं नहीं तो मीमांसक होने से मीमांसा क्या है पूजित तो विचार तो वेदांत को भी तो ब्रह्म मीमांसा कहा जाता है ना इसलिए इनको ब्रह्म मीमांसा उनको अधुर मीमांसा कर्म मीमांसा कहीं कहते हैं ओम शंकर शंकर्यचरायण may be the you want to ask the eye